नहीं नहीं नहीं में। कारणं कारणं दीर्घ छूट गया असामवाहिक कारणं लक्ष्य असामवायिक कारण का लक्षण कर करके बताते हैं असमवायिक कारणं द्विविधम दो तो प्रकार के कार्य सह एक अर्थे में छूट गया समवेतम् सत् का, यणम तद असमवायिक कारण कार्य सह कार्य के साथ एकस्मिन् अर्थे अर्थात कार्य जहाँ रहता है कार्य असमवाय समझ से रहता है उस अर्थ में समवेत होता हुआ कारण बनता है वो अन्य पदार्थ समवेतम् सत् यत कारणम वो अन्य पदार्थ अर्थात जिसको हम असमवाय कारण बनाना चाहते है तत् असमवायिक कारण तो कार्य न सह एकस्मिन अर्थे कार्य के साथ एक ही अर्थ में कार्य रहेगा संभावय समझ और वो जो अन्य पदार्थ हुआ वो भी संभावय समय रहेगा और कारण बनेगा तभी उसको असमवाय कारण कहेंगे ये प्रथम लक्षण हो गया और कारणे न सह एक अर्थे समवेतम तो कारण सह कारण ये कारण किसका कारण होगा कार्य का कारण तो कारण सह एक अर्थ है ये कारण की समझ रहेगा समवाय समझ तो ये जो कारण हुआ उसमें कार्य की समझ रहेगा वो भी समय कार्य कारण में समवाय संबंध है और कारण भी जहाँ रहता है वो भी समवाय सम उसी अर्थ में समवेतम सत समवाय समय रहेगा और कारण भी बनेगा तद अरम कारणम इति अन्वय ऐसे मूलों का अन्वय इस प्रकार कर लेना है अन्य पदार्थ। समतम सत यत कारणम इतना एक है कारणों को यहाँ अभी क्या हुआ कारण सह एकस्मिन अर्थ असमवायिक कारण रहता है कारण हो गया समवायिक कारण इसको हम कारण कहते हैं असमवाय कारण है समवायिक कारण एकस्मिन अर्थ असमवायिक कारण सह तिष्ठ थी कारण शब्द से हम किसको कह रहे हैं समवाही कारण को कारण शब्द का अर्थ हो गया समवायिक कारण क्योंकि तो कार्यो का कारण है ना वो समवायिक कारण है असमवाय कारण जिसको बनाएंगे वो भी समवाय सम रहना चाहिए एक ही जागा में अर्थात तो समवायी कारण और असमवाय कारण एक ही जगह में रहेंगे कार्य कार्य अलग है कार्य तो समवायिक कारण में रहेगा अभी समवायिक कारण और असमवाय कारण ये दोनों एक ही जागा में रहते है। हैं क्योंकि कारण शब्द से हम समवायी कारण को कहते हैं तो वो जहां रहेगा वो समवाय सम वहां समवाय कारण भी रहेगा पट और तंतु में और तंतु में अभी इस पक्ष में हम पट रूपों को कार्य बना रहे हैं उसका समवायी कारण हो गया पट तो? तो ये जो समवायी कारण पट तो हुआ वो रहेगा वो रहेगा तंतु में और उस तंतु में समवाय संबंध से रहेगा पट रूप तंतुरूप तंतु तो तंतरूप और तंत्रूप को हम असमवाय कारण कहते हैं और पटर हो गया समवाही कारण ये दोनों एक ही तंतु में रहते हैं अभी इसमें किंतु इस, इस पक्ष में एक ही चीज हो रहा है कि आपको कार्य और कारण ये दोनों एक स्थान पर रहना चाहिए कार्य हो गया पट रूप कारण बना रहे तंतुरूप को कार्य पट रूप वो रहेगा पट में कारण तंतु रूप ये रहेगा तंतु में ये समानधिकरण कैसे होंगे ये एक दोष आएगा तो इसके लिए आगे समाधान देते हैं अत्र कारणेन इतिहा जो द्वितीय लक्षण हो गया कारणेन सह कारणेन कारण स्व कार्य समवायी कारणेन इत्य स्व अभी हम लोग विचार किसका कर रहे हैं असमवाय कारण इसलिए स्व पद से लेंगे असमवा कारण असमवाय कारण का जो कार्य है यहाँ असमवाय कारण बना रहे हैं हम तंतु रूपों को तंतु रूप का जो कार्य है कौन है पट रूप उसका जो समवाय कारण है कौन हो जाएगा पट हो जाएगा तेनाथ स्व कार्य समवाय कारण है ना इत्यर्थ तो कारण न शब्द का ये अर्थ हो गया अच्छा उसका कार्य हो जाएगा पट उसका समवाही कारण हो जाएगा पट तो इसलिए कारण इनका अर्थ है पटेन सह तो इस प्रकार की हो जाएगा तो जिसको भी अब जिस कार्य का अब असमवाय कारण खोज रहे हैं उस कार्य का जो समवायिक कारण है उसको कारण शब्द से लेना पड़ेगा जन्य द्रव्य मात्रे अवयव संयोग से असमवाय कारणत्व जन्य द्रव्य होगा तो उसका असमवाय कारण हो जाएगा अवयव संयोग तो ये घटक का असमवाय कारण क्या हो जाएगा कपाल होगा कोई भी जन्य द्रव्य होगा तो अवयव संयोग उसके प्रति असमवाय कारण हो जाएगा जन्य द्रव्य मात्रे अवयव संयोग से एवं असमवाय पटात्मक का कार्ये तद अवय तंतु संयोग से एव तो पटात्मक पट हो गया कार्य उसका अवयव कौन हो जाएगा तंतु तो तंतु संयोग से कारण तो हो जाएगा कोई भी जन्य द्रव्य होगा उसके प्रति अवय संयोग ये असमवायिक कारण हो जाएगा पट के जन्य द्रव्य हुआ उसका अवयव हो गया तंतु तंतु का संयोग पट के प्रति असमवाही कारण हो जाएगा दर्शयती यथा तंतु पटस्य अच्छा अभी ये तो कह दिए संयोग पटस् अवयव संयोग जन्य द्रव्य के प्रति असमवाय कारण होगा किंतु इसमें आपका लक्षण घटना चाहिए अभी दिखाते हैं यथा तंतु हो गया संयोग अर्थे तंतु तंतु में तंतु संयोग भी रहेगा तंतु समवाय संबंधे न वर्तमान तंतु संयोग भी समवाय संबंध से रहना चाहिए क्योंकि लक्षण है एकस्मिन अर्थ समवेतम सत एक जगह में समवेतम समवाय सम्बंधे न वर्तमान सती तंतु संयोग भी समवाय संबंध से रहा कहाँ रहेगा तंतु संयोग समवाय संबंध से तंतु, तंतु में और रहते हुए कारणत्व ये तंतु गंध तो में जाएगा कारणत्व तंतुगंध में नहीं जाएगा और तो पट के प्रति नहीं जाएगा किंतु समवेतम सत्य तंतुगंध में जाएगा कि पट के प्रति कारण नहीं बनेगा इसलिए लक्षण में कारण ये भी देते हैं समवाय संबंध से भी रहना चाहिए और कारण भी बनना चाहिए तभी हम उसको कारण कहेंगे समवाय संबंध है ना वर्तमान सती कारणत्व पटात्मक कार्यम प्रति तंतु संयोगो असमवाय कारणम कट रूप कार्य के प्रति तंतु संयोग असमवाय कारण बनेगा का। आगे द्वितीय असमवायिक कारण कारण सह इत कारण पाठ संशोधन करना है रो होना चाहिए चा। कारण इत्यादि न पूर्वोक्तम पूर्वोक्तम जो मूलोक्तम मूल में जो कहा गया था उसका उदाहरण देते हैं तंतु रूपम पट रूप ये हो गया उदाहरण तभी ये लक्षण घटना चाहिए तो अभी तंतरूपम पटरूप प्रति असमवाय कारणम कार्य कौन हुआ पट रूप कार्य हुआ अभी लक्षण कहते हैं कारण सह ये कारण किसका कारण होगा पट रूप का कारण पट रूप का किस प्रकार कारण होगा ये तीन कारणों के मध्य में समवाय कारण इसलिए कहते हैं पट रूप समवायी कारण भूत कौन होगा पट रूप का समवायि कारण भूत पट पट रूप समवायि कारण भूत पटेन सह एक अर्थे पट कहाँ रहेगा तंतु में कहते हैं तंतु रूपे अर्थे तंतु रूप अर्थात तंतु का रूप नहीं है तंतु एवं रूप कर्मधारा तंतु स्वरूप जो कहते हैं तंतु स्वरूप अर्था अभी तंतु स्वरूप अर्थ में रहेगा वहां एकस्मिन अर्थे समवेयतम सत अर्थात समवाय संबंधेन न वर्तमानम सत ये समवेतम सत ये पटको कहेगा ना तंतु रूप को कहेगा तंत रूप को कहेगा समबेतम सत समवाय संबंधेन न वर्तमान तंतु रूपम ये पटगत रूपम प्रति कारण भी होता है तो तंतु स्वरूप में गंध भी रहेगा समवाय संबंध से रहेगा किंतु पट रूप के प्रति कारण नहीं है इसलिए कारणम भी लक्षण का घटक है पटगत रूपम प्रति कारणम भवती अतो असमवाय कारण तंतरूपम पटगत रूप, रूप, का रूप से रूप पट रूप का असमवाय कारण तंतरूप हो जाएगा यहाँ किस लक्षण से हुआ तंतरूप पट रूप का असमवाय कारण कारण कारण कहने से किसका कारण कार्य का कारण किस प्रकार की कारण है ये कार्य का समवायि कारण कार्य का समवायि कारण के साथ एक जागा में रहेगा तो अभी हुआ कि कार्य का समवायि कारण के साथ एक स्थान पर रहे कितु कार्य के साथ एक स्थान पर तो नहीं रहा तो आपको कार्य के साथ एक स्थान पर रखना पड़ेगा तो अभी जो प्रथम लक्षण था वहा कार्य सह एक अर्थ कह देते थे तो कार्य को रख देते थे जहाँ वहां असमवा कारण को भी रख देते थे और कार्यो को किस से रखते थे समा समझ से यहाँ भी हम जो कारण कहते हैं यहाँ भी कार्यों को किस से रखते हैं तो ये को हम दोनों में कार्य तो सर्वदा समवाय समझ से रहता है किंतु जिसको असमवाई कारण बनाते हैं प्रथम पक्ष में वो तो समवाय सम से रह जाता है द्वितीय पक्ष में जब तंतु रूप को असमवाय कारण बनाते हैं वो कार्य का जो समवायी कारण है पट उसमें तंतु रूप समवाय से नहीं रहता है और हमको ला करके वो तंत रूपों को पट में रखना पड़ेगा क्योंकि पट रूप पट में रहा तंतु रूप को भी पट में रखना पड़ेगा तभी कार्य समानाधिकरण होंगे अभी तंतुरूप कहाँ रहेगा समवाय समय तंतु में तो तंतु रूप का समवायी कौन होगा तंतु रूप का समवायी तंतु हो जाएगा तंतु समवायि समवेत पट तंतु रूप भी है पट भी हो जाएगा तंतु समवायि समवेत समाज कर देंगे तो तंतु समवायि समवेत तो तंतु न तंतु रूप स्व पद से ले लेंगे उसको स्व समवाही समवेत कौन हो जाएगा पट हो जाएगा ये पट में क्या आएगा तो स्व तो अभी स्व पद से ले लीजिए तंतु रूप उसका समवाही कौन हो जाएगा तंतुरू. तंतु उसमें समवेत पट हो गया तो पट हो गया स्व समवायी समवेत अभी पट में क्या धर्म आ जाएगा अभी स्व समवायी समवाय तत्व तो संबंध है न तंतु रूप पट में आ गया और पट रूप वहाँ समवाय समय तो होने से कार्य ये समान समानाधिकरण हो जाएंगे तो इसमें क्या हुआ प्रथम लक्षण के अनुसार कार्य समवाय समय रहा द्वितीय लक्षण के अनुसार कार्य भी समवाय रहा ये तो समान हो गया अर्थात कार्य असमवाय कारण का संबंध भिन्न हो गया किंतु कार्य सामान संबंध से रहा तो कार्यता अवच्छेद का संबंध प्रथम पक्ष में क्या होगा समवाय और द्वितीय पक्ष में कार्यता अवच्छेद का संबंध समवाय हुआ और प्रथम पक्ष में असमवायिक कारणता अवच्छेद का संबंध था था था? था? और द्वितीय पक्ष में असमवायिक कारणता अवच्छेद का संबंध समवाय सम हुआ तो अभी कार्यता अवच्छेद का संबंध तो दोनों पक्ष में समान हो गया किंतु तो कारणता अवच्छेद का संबंध दो हो गया हम उसे अन्य तरह कह देंगे कि दोनों में से कोई एक ले लीजिए तब तो आप कहीं भी घटा सकते हैं समवाय संबंधावचिन्न कार्यता ये दोनों पक्ष में रहेगा कार्यता का अवच्छेद का संबंध समवाय हुआ समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता उसके द्वारा निरूपित तो होगा कारणता कारणता का अवच्छेद का संबंध दो आ गया समवाय और स्वसमवायी समवय तत्व तो अन्य तरह संबंधावच्छिन्न कारणता ये दोनों से कोई एक होगा कहीं तक तो कार्यन कहने से आपको कारणता का अवच्छेद का संबंध समवाय आ जाएगा और कारण न सहज का अब कहेंगे कारणता का अवच्छेद का संबंध समवायता तो होगा ये दोनों में से कोई एक अवच्छेद का बनेगा कारणता का इसलिए आप लक्षण ये दोनों को मिला करके अन्य तरह कह देंगे दोनों भिन्न भिन्न एक जगह में दोनों लक्षण नहीं जाएंगे दोनों में से एक, दोनों में से एक लेंगे अन्य तरह कह देंगे हमको अगर दोनों में से किसी के द्वारा मतलब कोई एक के द्वारा कार्य हो सकता है तो हम कह देंगे अन्य या तो इससे होगा या तो उससे होगा कारण था अब अच्छेदकों का तंतु में जाएगा, तो जाएगा। इसलिए जब हम तंतु रूप को असमवाय कारण बनाएंगे हमको दूसरा वाला लेना है अन्य तरह से दूसरा वाला लेना है हम कहना चाहते ये दोनों में से कोई ना कोई एक तो घटेगा उधर अन्य तरह अवच्छिन्न होगा तो वहां जब हम तंतुरूप को असमवा कारण बनाते हैं वहाँ कारण था अवच्छेद का संबंध असमवाय नहीं होगा हम कहते हैं दोनों में से कोई एक होना चाहिए कहते हैं हाँ दूसरा वाला होता है ये तो मिला करके कह देंगे तो एक लक्षण आपको बन जाएगा इसको हम पंक्ति देते हैं सामान्य लक्षणम तू ये तो अलग अलग हो गया दो हो गया मिला करके कहेंगे तो अभी कार्यता अवच्छेद का संबंध क्या होगा तो दे दिया समवाय सम्बंधावच्छिन्न कार्य हमें रेप छुट गया समवाय सम्बंधावच्छिन्न कार्यता निरूपिता या अभी कारणता का अवच्छेद का संबंध क्या होगा समवेतत्व तत्व अन्य तरह अन्य तरह संबंध हो गया उसे अवच्छिन्न कौन होगा कारणता उसी को कहते हैं समवाय स्व समवायी समवेतत्व, अन्यतर तरह संबंधावच्छिन्न कारणता तद तो तो आश्रयत्व ये कारणता साली कहीं कहते हैं अथवा कारणता जिसमें रहेगा वो कारणता जिसमें रहेगा वो असमवाय कारण होगा अब कारणताशाली कही है अथवा कारणता वाला अथवा कारणता का जो आश्रय है ये भी कह सकते हैं कारणता का जो आश्रय होगा वो कारण होगा अथवा कारणता वाला जो होगा कौन होगा वो कारण होगा तो कहीं तद तो आश्रय अथवा कहीं तद तो तत्छाली इस प्रकार की दोनों शब्द व्यवहार करते हैं अच्छा अभी कारणता अंश को कैसा कहेंगे कारण था कहिए था द्वारा कही था था। आपका दो आ रहे हैं कारण था बोलिए था, था। अन्य तरह संबंध लेना है वो संबंध अवच्छेद का बनेगा तो ये संबंध छिन्न हो जाएगा कारण था द्वारा कहिए दोन से एक कारण था बोलिए था तो। क्यूँकि स्ववाय समवेत हुआ पट हमको पट में संबंध को लाना पड़ेगा मतलब ये तंतु रूपों को हम पट्ट में रखना पड़ेगा ना इसलिए स्व समवायी समवेतत्व संबंध हो जाएगा स्व समवायी समवेतत्व संबंध उसको कहेंगे जिस संबंध से रहता है तो स्व समवाय समवेतत्व ये संबंध होगा और दूसरा में तो केवल समवाय संबंध से रह जाता है तो समवाय अथवा स्व समवाय समवेतत्व दो संबंध आ गए इसमें से अन्य तरह संबंध इस दोनों में से कोई एक संबंध के द्वारा अवच्छिन्न होगा कौन अवच्छिन्न होगा कारणता तो ऐसा जो कारणता साली अथवा तो कारणता आश्रय जो होगा उसको असमवाय कारण कहेंगे क्या थी प्रथम को, को लेकर के अर्थात तो समवाय संबंधा अवच्छिन्न कारणता दूसरा को लेंगे तो स्व समवायी समवय तत्व तो संबंध अवच्छिन्न अगर कार्य न सह कहेंगे तब समवाय सम्बंध अवच्छिन्न कारणता क्योंकि वहां तंतु संयोग होता है असमवाय कारण और समवाय सम्बन्ध से रहता है इसलिए समवाय संबंध अवच्छिन्न कारणता कारण समवाय संबंध अवच्छिन्न और जब तंतु रूप लेंगे वहां कार्यता अवच्छेद का संबंध क्या होगा समवाय संबंध अवचिन्न और कारणता अवच्छेद का संबंध समवाय संबंध से कैसे कारण कारंग रहेगा तंतु रूप समवाय सम्बन्ध से पट में रह जाएगा नहीं रह पाएगा इसलिए इस पक्ष में तो स्वसमवाय संबंध तत्व ही होगा समवाय संबंध से अथा कारण सहने से समवाय संबंध कारणता का अवच्छेद नहीं बनेगा क्योंकि उस संबंध से नहीं रहेगा जहाँ कार्य रहता है उस सम्बन्ध से समवाय सम्बन्ध से समवाय कारण नहीं रहता नहीं बनेगा अभी समवाय सम्बंधावच्छिन्न कार्यता और समवाय स्वसमवाय समवे तन्य तरह सम्बंधावच्छिन्न कारणता साधी इसको कहेंगे असमवाय कारण कार्यता से मिलाकर क्या बोलिए था एक संबंध अधिक हो गया समवेतत्व अन्यतर संबंध सो समवायी समवे तत्व संबंध अन्यतर आप यहाँ एक अधिक संबंध आ गया कार्यता का अवच्छेद का संबंध हो गया दोनों पक्षों में इसलिए वहां कहेंगे समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता उसके द्वारा निरूपित होगा कारणता ये कारण था कि अवच्छेद दो, दो आते हैं समवाय और स्वसमवायी समवे तो। ये दोनों को मिला करके कैसे कहेंगे अभी संबंधावच्छिन्नूपित निरूपित कारणता साली इस प्रकार की होगा तो हाँ तो तो तो तो तो कारणता शाली अथवा कारणता आश्रय इस प्रकार की कहना पड़ेगा पंक्ति देखिए फिर सामान्य लक्षण तो सामान्य लक्षण अर्थात ऐसा लक्षण बनाइए आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं तो समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपिता या तो या कहते हैं अगर आप नहीं कहेंगे तो समवाय सम्बंधावच्छिन्न कार्यता निरूपिता समवाय स्व समवायी समवय तत्व अन्य तरह कारण आश्रय ये हो कारण आश्रय कहेंगे तो असमवाय कारणों का लक्षण हो जाएगा असमवाई कारणत्व आश्रय तंत्रूप होगा आश्रय आश्रय होगा होगा असमवाई कारणत्व इसका आश्रय कौन होगा तंत्रूप होगा असमवायिक कारणत्व का आश्रय हो जाएगा असामवाई कारण तो कारणता का आश्रय हो जाएगा तंत्रूप द्रव्य असमवायी कारण भूत अवयव संयोगाद तू जब द्रव्य असमवायिक कारण हो गया अवयव संयोग उसके लिए लक्षण कैसा कहेंगे दोनों पक्ष केवल जब आप पटका तंतु संयोग हो गया असमवाय कारण उसके लिए लक्षण कैसे कहेंगे यह हो जाएगा बोलिए आपका कारणता तो सा, साली हो जाएगा कारण द्रव्य असमवाय कारण भूत अवय संयोग आदतु समवाय सम्बन्धावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न अच्छा तो यहाँ और धर्म को भी देंगे ताकि हम एकदम तत्त करके कहेंगे घटक के प्रति असमवाही कारण कौन होगा पाल संयोग होगा अभी ये धर्म को भी मिला करके ताकि हम घटका असमवाय कारण कह रहे हैं सामान्य नहीं तो हमको धर्म को भी अवच्छेद कोटि में लाना पड़ेगा तो हम जो कहते हैं कार्यता समवाय सम्बन्धावच्छिन्न कार्यता वहां कार्यता का और एक अवच्छेद का लाना पड़ेगा समवाय संबंधावच्छिन्न और घटत्वावच्छिन्न कार्यता तो इसी प्रकार की जब कारणता को लाएंगे उसका भी दो अवच्छेदक आएगा संबंध क्या हो जाएगा सम्बन्ध संवाय संबंध अवच्छिन्न आगे धर्म को कहेंगे तो संवाय तो संबंध अवच्छिन्न कपाल तो और संयोगत्व अवच्छिन्न कारणताशाली इस प्रकार की होगा तो दोनों को मिलाकर के कहिए तो कार्यता समवायचिपालचि कारण का शाली बलिदा समवाय समिन्न कारण होता है शालिम जो होगा उसका असामवा कारण कहेंगे ये हो गया एक घट के प्रति तंतु संयोग कैसे होगा कहेंगे तो हो जाएगा कपाल असहयोग असमिक कारण है पटक घट के प्रति अभी घट का विचार कर रहे हैं ना कहेंगे तो तंतु संयोग तो हो जाएगा समवाय संबंध अवच्छिन्न कपाल और तो <Sanother> संयोगत्व अवच्छिन्न कपालो संयोग कारण हो रहा संयोगत्व अवच्छिन्न कपालो संयोग हो गया कारण उसमें रहेगा कारणता उसका अवच्छेद हो जाएगा कपालो और संयोगत्व हो जाएगा तो संबंधा समवायसंबंधा वच्छिन्न कपालग्वावच्छिन्न कारणता अच्छा ditch... द्रव्य <coughs> असमवायि कारणीभूता अवयव संयोगादौत समवायसंबंधावच्छिन्न घटवावच्छिन्न कार्यता निरूपिता निरूता समवायसबंधि कपालय संयोगाणता कपालय संयोगे वर्तते ये कारणत कपाल संग येगे असमवायि कारण उसमें ये कारणता रहेगी अच्छा कैसे धर्मों को लेकर हाँ ये सामान्य लक्षण होगा किंतु हमको विशेष कहना है विशेष अर्थात तो घट के प्रति असामवा कारण कौन होगा इसको कहने के लिए नहीं तो कोई कहेगा तंतु संयोग भी हो जाए वहां तंतु संयोग में जाएगा नहीं वो क्योंकि वो तंतु संयोग रहेगा नहीं उधर किंतु अर्थात दूसरों को बताने के लिए कि ये यहाँ असमवाई कारण बन रहा है तो आपको तत्त कह करके कहना पड़ता है बुला लीजिए किसको रामानंद जी को बुलाइए दोनों में अंतर है ना तो इसी प्रकार की है घट के प्रति असमवाई कारण तो ये कपाल संयोग में ही रहेगा स्पष्ट करके बताने के लिए सामान्य लक्षण कहने से अर्थात यहाँ घट के प्रति असमवायिक कारण कौन बनेगा आपको खोज करके निकालना पड़ेगा तो जो निकाल लिया है वो दूसरों को बता देता है जो निकाला नहीं अभी वो खोजने लगेगा जो निकाल लिया है वो दूसरों को बता देता है देखिए कपाल संयोगत्व वचिन्न संभावय संबंधा वचिन्न कारणता था सुनने वालों को पता चल जाएगा सामान्य लक्षण घटेगा विशेष लक्षण कहते हैं कि ये लक्षण पटो तंतु संयोग में जाएगा क्या नहीं जाएगा तो इसको कहते हैं विशेष लक्षण अर्थात तो यहाँ ये समवाहिक कारण है सीधा बता देगा आपको खोजना नहीं पड़ेगा विशेष कह देने का अर्थ है की आपको ये दूसरों से भिन्न है और यही इसका असामवा कारण है पता चलेगा स्पष्ट पता चला अच्छा कपाल संयोग कपाल संयोग इसका असमवाई कारण है तो अगर वो कपाल और संयोग तो आप अच्छि नहीं कहेगा सुनने वालों को कैसे पता चलेगा वो खोजेगा ना जाकर के लक्षण लेकर के खोजेगा उसको मिल जाएगा कि तो वो खोजेगा तो जब खोजने के लिए अभी उसको सारे का ज्ञान होना चाहिए मतलब आपका सामने में अभी कारण कलापो सब रहना चाहिए तभी तो वो खोजेगा किंतु जब नहीं है केवल किताब में ही पढ़ा जाता है कहेंगे जा, तो आपको कपाल और संयोगत्व तो आप अच्छे न कह देना पड़ेगा तो इस प्रकार अर्थात वो नहीं खोज करके उसको सीधा ज्ञान करा देने के लिए विशेष कह देते हैं जैसे उदाहरण दिया जाएगा कि दस आदमी है कहा जाएगा कि इसको उठाना है अभी जिसको ये कार्य उठो कराना है वो क्या करेगा वो एक एक को लाके परीक्षा करेगा ना किंतु कहने वाला अगर कह दिया जाए कि रामानंद जी से ये कार्य करवा दीजिए तो जैसा है ही सही ही विशेष कह दिया क्या कह है तो या ही दे रहे थे ना लक्षण उधर घट रहा है बोल करके इसको कारण मान दिया लक्षण इसलिए बोला ना कपाल और संयोगत्व संयोगत्विन्न कारणता वही कहेगा जो लक्षण घटा करके जान लिया है वो दूसरों को बताने के लिए कर रहा है लक्षण घटने से पहले लक्षण घटने से पहले क्या है ना अगर ये कपाल और संयोगत्व संयोगत्वावच्छिन्न कारणता अगर आ जाता है तब कहेंगे हाँ ये असम कारण होगा जानने से पहले क्या ना चेक करता है ये आदमी उठा पाएगा क्या यहाँ ऐसे ही है कि तो कह देता तो हूँ वो क्या करेगा पहले तंतु संयोगत्व अब अच्छी लगा करके देखेगा हुआ क्या नहीं हुआ आ, ये नहीं होगा फिर आगे शाखा संयोगत्व अब अच्छी लगा अच्छा ये नहीं हुआ फिर कपालो संयोगत्व अब छिन्नों लगा करके देखा आ ये हो गया इसी प्रकार की था अतः लगा कर वो भी हो सकता है किसी अर्थात तो अन्य अन्य सब चेक करके देखा कि ये होगा किसी किसी को भी हो सकता है मतलब संयोग लेने से आप किसी संयोग को ले सकते हैं किंतु वहां है तो ले सकते हैं किसी को भी तो यही घटेगा इस प्रकार से निश्चय करेंगे अच्छा आगे एक जगह कहते हैं एवं आद्य पतन क्रियायाम आद्य सेंदन क्रियायाम चुरुत्व द्रवत्व असमवाय कारणे भवत यथासख्य है आद्य पतन क्रियायाम आद्य संदन क्रियायाम चुत्व द्रवत्व असमवाही कारणे तो आद्य पतन क्रिया के प्रति कौन असमवाय कारण हो जाएगा गुरुत्व तो ये गुरुत्व कहाँ रहेगा पिंड में कोई पिंड में मान लीजिए गुरुत्व रहा और आद्य पतन क्रिया वो भी पिंड में रहेगा तभी तो कार्य कौन हो जाएगा पतन क्रिया और अर्थ कौन हो जाएगा पिंड उसमें रहेगा ये गुरुत्व तो अभी कार्यता अवच्छेद का संबंध क्या होगा क्योंकि पतन की क्रिया है क्रिया द्रव्य में किस समझ रहेगा संवाय समझ रहेगा और कारण हो गया गुरुत्व ये गुण है वो पिंड में किस समझ से रहेगा संवाय समझ रह जाएगा तो अभी हम आद्य और गुरुत्व कहते हैं तो यहाँ सामान्य लक्षण तो घटेगा किंतु विशेष लक्षण कहने से आपको पता चल जाएगा अच्छा इसके प्रति ये कारण होता है और सामान्य लक्षण कह देंगे तो आप गुरुत्व को खोजना आपको कठिन है इसलिए विशेष लक्षण कह दिया अभी अवच्छेदक और करना सर अभी अवच्छेदक और धर्म दोनों को लेकर के कैसे कहेंगे आप कहिए तो हो गया कार्य गुरुत्व हो गया कारण कार्य का निरूपित समवाय सम्बन्धा तो नहीं गुरुत्व छिन्न गुरुत्व ये तो हो गया गुण उसका अवच्छेद क्या होगा गुरुत्वाव छिन्न गुरुत्वत्वाव छिन्न कारण का शाही आगे दूसरा दिया है आद्य संदन और द्रवत्व समुवय संबंधावच्छिन्न अवच्छिन्न आद्य संदन अवच्छिन्न कार्यता निरूपित द्रवत्व अवच्छिन्न पहले संबंध कहेंगे संबंधावच्छिन्न संबंध अवच्छिन्न द्रवत्व अवच्छिन्न कारणता अवच्छिन्न कारणता शालित्व उसका लक्षण होगा कारण था शाली कहेंगे तो असमिक कारण शाली तो कहेंगे तो असमवा कारण का लक्षण होगा इसको आगे कहते हैं आद्यपतन पतन क्रिया प्रति आद्य संदन क्रिया प्रति चमवाय संबंध तयु हो कारणत्व तय अर्थात तो गुरुत्व द्रवत्व हो कारणत् आद्य पतन क्रिया के प्रति आद्य क्रिया के प्रति समवाय संबंध से ये दोनों कारण होते हैं तभी असमवा कारण बन जाएंगे अच्छा और आगे देते हैं ये हो गया प्रथम लक्षण के अनुसार कार्य सह आगे कारण सह के लिए लक्षण देते हैं अवयवी गुणा दो तू अवयी गुण के लिए असमवायिक कारण कौन होगा अवयव अवयव गुण होगा तो अवयवी गुणा अवयव तू अवय गुणादेहे किस संबंध से यहाँ कारणता मतलब ये कारणता अवच्छेद का क्या संबंध होगा स्व, स्ववायी समवेतत्व इस संबंध से होगा दे दिया आगे अवयवी गुणाद तू अवय गुणादे स्व समवायी समवेतत्व संबंधेन न एवं कारण ये अब ये संबंध से कारण बनेगा तत् सम्बंधावच्छिन्न कारणता आश्रयत्व इस संबंधावच्छिन्न कारणता ये अवयव गुण में रहेगा जो कि असमवाय कारण हो रहा है कारणता रहेगा अवय गुण में जो कि असमवाय कारण हो रहा है ये कारणता का अवच्छेद का संबंध क्या होगा कारणता का अवच्छेद का संबंध स्वसमवाय समवय तत्व ये हो जाएगा कारणता अवच्छेद का संबंध तो इसको कहते हैं तत् तो तो सम्बंधावचिन्न कारणताश्रय तम अवय गुणा दो वर्तते तत्सबंधावचिन्न तो तो तत्पद तो तो से क्या लेंगे तो तो तो तो तो तो तो देखिए फिर पंक्ति अवयवी गुण में अवयव गुण एक असमय कारण होगा तो अवयवी गुणादो दो अवय गुणा दे कारण होगा किंतु बीच में दे दिया संबंध क्या संबंध है धे न कारण तो अगर इसी संबंध से कारण होगा तो कारणता अवच्छेद का संबंध क्या होगा तो वही आके हैं तत्सबंध अवच्छिना कारण था तो तो तो, तत्पद तत से क्या लेंगे तो, तो, तो तत्सबंध अवच्छिन्न अर्था सो समवाय समय तत्व कारणता इस कारणता का ये कारणता कहाँ रहेगा गुण में तो कारण तश्रयत्व अवय गुणा दो वर्तते जो कारण होगा उसमें एक कारण तक आश्रयत्व रह जाएगा वो कारण तक आश्रय हो जाएगा अवय गुणा दो कारण अवय गुणा अवय गुणा कारण और अवयवी गुण हो गया कार्य अब आगे दृष्टांत दिखाते हैं अवयव गुणा कपाल तंत्र उपादे हैं अभी अवयव गुण हो गया कपाल तंतरूप दो दे दिया अवयवी गुण कौन होगा घट रूप पट रूप होगा अभी तो यहाँ घट रूप हो गया कार्य और कपाल रूप हो गया कारण और कार्यता अवच्छेद का संबंध कार्यता और कारणता अवच्छेद का संबंध तो अगर हम पटरूप और तंतु रूप लेंगे कार्य किसको बनाएंगे कारण किसको बनाएंगे तंतुरूप तंतु आप सोच करके बोलिए समवाय संबंध अवच्छिन्न पटर रूप अवच्छिन्न कार्यता निरूपिता समवाय संबंध स्व समवायी समवे समवेत संबंध आवचिन्नता दूसरा हो गया और कपाल रूपये दोबारा बोलिए घट रूप वाव आ, वाव पा पा आगे कारण कौन हो रहा है घट रूप के प्रति कपाल रूप पर कपाल रूप पर रूपिन्न कारण इस प्रकार की लक्षण हो जाएगा दे दिया अवयव गुण कपाल तंतरूपा दे बीच में दे दिया सो शब्द ग्राह्य स्व पद से किसको लेंगे हम लोग और पट रूप कपाल रूप तंत्रुप वही दे दिया सो स्व शब्द ग्राह्य कपाल रूप तंत्रुप तो उसका समवायी कौन हो जाएगा कपाल और तंतु हो जाएगा तो स्व स्व शब्द ग्राह्य हो गया कपाल रूप और, और तंतु रूप उसका समवायी हो गया कपाल और तंतु उसमें समवेत तो कौन होगा कपाल और तंतु में समवेत तो कौन होगा पट वही दे दिया उसमें समवे तत्व तो तो संबंध है ना न पटा दो सत्व स्व आकर के ये संबंध से घटपट में रह जाएगा सो जो हमारा तंतु रूप कपाल रूप वो सो समवायी समवे तो संबंध से आकर के घटपट में रह जाएगा और वहाँ कार्य घट रूप पट रूप रहेंगे तो सत्वा इस प्रकार के लक्षण हो जाएगा अच्छा इसको थोड़ा और अभ्यास करना है दो चार बार अभ्यास करने से एक एक बार लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं अर्थात तो चित्र द्वारा हाथ में लिखने जरूरत नहीं चित्र ये इसमें रहा ये इसमें रहा वो इसमें रहा बीच वाला जो संबंध होता है जैसे तंतु रूप तंतु में रहा ऊपर में लिख दे तंतु रूप नीचे लिखे तंतु बीच में ऐसे लाइन कर दिए वो जो संबंध है वो लाइन का डाइन साइड में लिख देंगे इसी प्रकार के बाएं साइड में पोटर रहेगा तंतु में पोटर जो तंतु में रहेगा संबंध होगा समवाय संबंध उसका बाई पार्श्व में लिख देंगे और लाइन का बाई पार्श्व में लिखें समवाय इस प्रकार के चित्र करने से हमारा बुद्धिमे स्पष्ट हो जाता है फिर चित्र करके एक दो बार स्वयं उच्चारण करके बोलेंगे नहीं तो हमारा बुद्धि सोच पाता है किंतु तो जब हम बोलते हैं तो कुछ शब्द इधर उधर हो जाता है वो अभ्यास नहीं होने से शब्द हो जाता है तो इसलिए थोड़ा बोल करके भी उसका अभ्यास करेंगे ये जो प्रवचन देने वाला कितने अभ्यास करते हैं <laughs> थोड़ा ये है दो चार पंक्ति को अभ्यास करना <laughs> ये हम भी पहले पर सोचता था महाराज जी इसको क्यों बोलते हैं बोलने के लिए ऐसा तो हम तो बिल्कुल समझ गया तो महाराज जी बोले स्वराज्य सिद्धि चलता था तब तक हम शायद मुक्ता पढ़ा नहीं था हमारे जो लक्षण है ऐसे बोले कि बड़ा लक्षण बना तो हमको बिल्कुल समझ में आ गया किन्तु बोलने का समय देखा कि रुक गया देखा अच्छा इसलिए बोलते हैं कि बोल करके अभ्यास करना है वास्तविक क्या होता है ना जब हम बोल करके अभ्यास करते हैं तो हमारा बुद्धि को कम दबाव पड़ता है जब हम बुद्धि में सोचते भी हैं और इधर बोलते भी है तो बुद्धि को अधिक परिश्रम पड़ता है और बुद्धि दोनों को नहीं कर पाता है कोप ऑप नहीं करता जब हम इतना अभ्यास कर लेते हैं कि बोलने के लिए बुद्धि को कम दबाव पड़ता है फिर वो बोल देते हैं इसलिए शोक श्लोक इत्यादि बोलने के पहले से तो हम लोग उसको रटते भी हैं, और अगर पहले बार बोल रहे कठिन श्लोक है तो एक दो बार बोलते भी है कमरे में, ताकि ये हो। एक बार वो, अभी तो जो जो जो ठीक है आपका अच्छा अच्छा हाँ ना ये ठीक है ये आप लोग होम टास्क है आप लोग स्वयं आज चित्र करके फिर देख करके आपको मतलब आज होना चाहिए अच्छा ठीक है एक बार बोल बोलते तो, जब हम घटक के प्रति कपाल संयोग को असमवायिक कारण बनाते हैं तो समवाय संबंधा सम्बंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपिता समवाय संबंधावच्छिन्न कपाल संयोगवच्छिन्न कारणता तत्शाली तो कारणताशाली अथवा तो कारणता आश्रयत्व ये कह सकते हैं और इसी प्रकार के जब आद्य के प्रति, आद्य पतन के प्रति असमवाय कारण कौन होगा आद्य पतन के प्रति, प्रति? गुरुत्व समवाय सम्बंधावच्छिन्न आद्य पतनत्व अवच्छिन्न कार्यता निरूपित समवाय सम्बंधावच्छिन्न गुरुत्वावच्छिन्न कारणता साली हो जाएगा असमवायिक कारण गुरुत्व इसी प्रकार की जब अवयवी गुण के लिए अवयव गुण हो जाएगा असमवायिक कारण समवाय सम्बन्धावच्छिन्न पट रूपत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित स्ववायी समवेतत्वावच्छिन्न तंतु रूपच्छिन्न कारणताशाली ये हो जाएगा तंतु और समवायी कारण इस प्रकार की हो जाएगी आज यहाँ तक ओम शंकर शंकराचार्य के शवंद